शु इस धम्मो सनंतो टॉन गौतम बुद्धाज धम्म गिवन एट वर्षु कम्यून इंटरनेशनल पूना इंडिया डिस्कोर्स नंबर फोर पहला प्रश्न बुद्ध ने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 लेकिन कठिनाई है कि किसी भी तरह से उस तरफ इशारा करो शब्द को लाना पड़े मगर असली असलीत यह है कि जब झील पूरी शांत होती है तो चांद ही हो जाती है अब इसे कैसे कहो जब तुम पूरे शांत होते हो तो परमात्मा से मिलना नहीं होता तुम परमात्मा हो जाते हो अशांति में तुम मनुष्य समझते हो अपने को परमात्मा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 और एक के अपने को होस्ट समझे मेजबान और इतना ही फर्क है अभी दुनिया में तुम ऐसे हो जैसे जबरदस्ती हो अभी तुम ऐसे हो जैसे बुलाए न गए थे और आ गए हो अभी तुम ऐसे हो जैसे एक दुश्मन हो लड़ रहे हो फिर एक होने का ढंग है शांत तुम लड़ नहीं रहे हो तुम मेहमान भी नहीं हो तुम स्वयं मेजबान हो तुम्हें किसी ने बुलाया नहीं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 आँख हमारे पास है आँख खुलते ही सूरज के दर्शन हो जाएंगे तो आँख बंद किए सूरज के संबंध में चर्चा क्यों और आँख बंद रहे तो सूरज के संबंध में लाख चर्चा चले, सदा लगता ही रहेगा झूठी खबर किसी की उड़ाई हुई सी आँख खुले तो सूरज सत्य है फिर सारी दुनिया भी कहती हो कि सूरज नहीं है तो भी अंतर नहीं पड़ता सत्य अनुभव में आ जाए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 कहाँ न जाना आदि आप अपने सन्यासियों के लिए ऐसा कुछ क्यों निश्चित नहीं करते बुद्ध ने नियम दिए नियम देने पड़ते हैं क्योंकि तुम्हारे पास होश नहीं है अगर होश हो तो नियम व्यर्थ हो जाते हैं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 कि जो मिल जाए वो खा लेना तब तो ये मांस के टुकड़े का क्या करना फिर बुद्ध को ख्याल आया कि चीले कोई रोज तो गिराएंगी नहीं अब श्याद कभी भी ना गिरे हो गया एक दफे ये संयोग था इस एक संयोग के लिए नियम बनाना ठीक नहीं तो बुद्ध ने कहा कि कोई फिक्र ना करो जो पात्र में गिर जाए वो खा लेना अगर मांस गिर गया तो वो तुम्हारा बाग्य का हिस्सा है बुद्ध ने सोचा था चीलें रोज मांस न गिराएंगी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 जो सोया सोया जीरा है वो असाधु जो जागा जागा जीरा असुत्ता वो साधु वो मुनि यही मैं तुमसे कहता हूं यही बुद्ध ने भी कहा है लेकिन पच्चीस सौ वर्ष का अनुभव मेरे पास जो के पास नहीं था अगर आज बुद्ध हो तो वो ये नहीं करेंगे कि पहले देखना मत छूना मत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 अल्पतम पर अत्यंत जरूरी पर ही जियो आप कहते हैं कंजूसी से कुनकुने मत जियो अतिरिक्त में जियो हम दोनों के बीच कैसा तालमेल बिठाएं तालमेल बिठाने को कहा किसने <laughs> बुद्ध ठीक लगे बुद्ध की बात मान लो मैं ठीक लगूं मेरी बात मान लो तालमेल बिठाने को कहा किसने एलोपैथी होम्योपैथी में तालमेल बिठाना भी मत तालमेल की चिंता बड़ी गहरी है तुम्हारे मन में कि किसी तरह तालमेल बिठा तुम्हें लेना देना क्या है तालमेल से जो दवा तुम्हारे काम पड़ जाए उसे स्वीकार कर लेना तुम्हें कोई सारी दुनिया की पैथीज में तालमेल थोड़ी बिठाना। ताल बुद्ध ने कहा है जियो न्यूनतम पर यह एक छोट क्योंकि छोर से ही छलांग लगती है किसी चीज के मध्य से न कूद सकोगे छोर पर आना पड़ेगा अगर इस छत से कूदना है तो कहीं भी छोर पे आना पड़ेगा वहां से छलांग लगेगी हर चीज के दो छोर हैं बुद्ध ने कहा अल्पतम न्यूनतम कम से कम पर आ जाओ वहां से छलांग लग जाएगी मैं कहता हूं अतिरेक अंतिम पर आ वहां से छलांग लग जाएगी बुद्ध कहते हैं दीन दरिद्र भिक्षु हो जाओ मैं कहता हूं सम्राट बन जाओ मगर दोनों चोर हैं बुद्ध कहते हैं इधर हटाओ मैं कहता हूं उधर बढ़ जाओ तालमेल मत बिठा नहीं तुम बीच में खड़े हो जाओगे तुम कहोगे अब ये भी कहते हैं कि बिल्कुल छोड़ दो मैं कहता हूँ कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं तुम कहोगे आधा पकड़ो आधा छोड़ो इधर बीच में खड़े हो जाओ ये समन्वय ये तालमेल तुम्हें मार डालेगा कोई जरूरत नहीं है तालमेल बिठाने की बुद्ध परिपूर्ण है मेरी बात जोड़ने से कुछ फायदा न होगा नुकसान होगा प्रत्येक व्यवस्था पूरी है बुद्ध ने जो दिया है वो पूरी व्यवस्था है उसमें रत्ती भर कमी नहीं वो यंत्र अपने आप में परिपूर्ण मेरी बातों को उसमें मत जोड़ देना मैं तुम्हें जो दे रहा हूं वो परिपूर्ण है उसमें बुद्ध को कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है दुनिया के सारे धर्म अपने आप में पूरी इकाई है और झंझट कब खड़ी होती है? जब तुम्हें कोई समझाने वाला मिल जाता हो कहने लगता है अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान तब ताल में शुरू हुआ उपद्रव शुरू हुआ अल्लाह पर्याप्त थे उसमें राम को जोड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं राम पर्याप्त थे उसमें अल्लाह को जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं और महात्मा गांधी भी जोड़ ना पाए कहते रहे जुड़ सकता नहीं मरते वक्त जब गोली लगी तो अल्लाह ना निकला राम निकला उस वक्त दोनों निकल जाते अल्लाह राम वो नहीं हुआ वो जुड़ते नहीं वो इकाइयाँ अलग अलग थे मरते वक्त जब गोली लगी तब वो भूल गए अल्लाह इस पर तेरे नाम तब राम ही निकला वही निकट था अल्लाह तो राजनीति थी राम हृदय था अल्लाह तो जिन्ना को समझाने को कहे जाते थे भीतर तो राम की ही गूंज थी और जिन्ना को ये चालबाजी दिखाई पड़ती थी इसलिए उसको कुछ असर न पड़ा मेरे पास तुम तालमेल बिठाने की बात ही छोड़ दो मैं कोई समन्वयवादी नहीं हूं मैं कोई सारे धर्मों की खिचड़ी नहीं बनाना चाहता हूं प्रत्येक धर्म का भोजन अपने आप में परिपूर्ण है वो तुम्हें पूरी तृप्ति देगा जब मैं बुद्ध पे बोल रहा हूं या जब मैं ईसा पे बोलता हूं या महावीर पर बोलता हूं तो मेरा प्रयोजन ये नहीं कि तुम इन सबको जोड़ लो इन पर मैं अलग अलग बोल रहा हूं इसलिए ताकि हो सकता है किसी को बुद्ध की बात ठीक पड़ जाए किसी को महावीर की ठीक पड़ जाए किसी को कृष्ण की ठीक पड़ जाए जिसकी जहां से ठीक पड़ जाए रास्ते थोड़ी गिनने गुठलियों का थोड़ी हिसाब रखना है आम खाने तो तुम तालमेल बिठाओगे किस लिए तुम्हें बुद्ध की बात जमती फिक्र छोड़ो मेरी कुछ लेना देना नहीं मुझसे फिर फिर तुम उसी मार्ग पर चले जाओ वहीं से तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा वो रास्ता परिपूर्ण है उसमें रक्की भर जोड़ना नहीं अगर तुम्हें बुद्ध की बात नहीं जमती मेरी बात जमती तो भूल जाओ सब बुद्धों को क्योंकि उनकी याददाश्त भी बाधा बनेगी और मन का एक बड़े से बड़ा उपद्रव यही है कि वो कभी किसी एक दिशा के प्रति पूरा समर्पित नहीं होता एक कदम बाएं जाते हो एक कदम दाएं जाते हो कभी आगे जाते कभी पीछे जाते जिंदगी के आखिर में पाओगे वहीं खड़े खड़े घिसटते रहे जहां पैदा हुए थे गति ऐसे नहीं होती गति तो एक दिशा में होती चुन लिया पश्चिम तो पश्चिम सही फिर भूल जाओ बाकी तीन दिशाएं हैं भी माना कि है और कुछ लोग उन दिशाओं में भी चल रहे हैं वो भी माना लेकिन वो दिशाएं तुमने छोड़ दी तुम पश्चिम जा रहे हो तो तुम पश्चिम ही जाओ ऐसा ना हो कि एक हाथ पूर्व जा रहा है एक पश्चिम जा रहा है एक टांग दक्षिण जा रही तालमेल तो न बैठेगा उस तालमेल की चेष्टा में तुम बुरी तरह खंडित हो जाओगे और यही गति मनुष्य की हो गई आज से पहले जब दुनिया इतने एक दूसरे के करीब न थी और जमीन एक छोटा सा गांव नहीं हो गई थी और जब एक धर्म से दूसरा धर्म परिचित नहीं था तब बहुत लोगों ने परम ज्ञान को पाया जैसे जैसे जमीन सिकुड़ी और छोटी हुई और एक दूसरे के धर्म से लोग परिचित हुए वैसे ही धार्मिकता कम हो गई उसका कारण ये कि सभी के मन में सभी दिशाएँ समा गईं कुरान भी पढ़ते हो तुम गीता भी पढ़ते हो न तो गीता में डूब पाते ना कुरान में डूब पाते जब कुरान पढ़ते हो तब गीता की याद आती जब गीता पढ़ते तब कुरान की याद आती और तालमेल बिठाने में लगे रहते नहीं दुनिया का प्रत्येक धर्म अपने आप में समग्र है न उससे कुछ घटाना है न उसमें कुछ जोड़ना है वो पूरी व्यवस्था है तुम्हें जच जाए उसमें उतर जाना है और बाकी को भूल जाना है यही तो अर्थ है गुरु चुनने का कि तुमने देख लिया पहचान लिया खोजा सोचा चिंतन किया मनन किया पाया कि किसी से मेरा तालमेल बैठता है दो व्यवस्थाओं में तालमेल नहीं बिठाना है तुम्हें और किसी व्यवस्था में तालमेल बैठ जाए इसकी समझ पैदा करनी कहा इस आदमी से मन भाता है रस लगता है और हर आदमी को अलग अलग रस लगेगा अब मीरा को तुम बुद्ध में लगाना चाहो तो न लगा सकोगे और अगर तुम सफल हो जाओ तो मीरा का दुर्भाग्य होगा वो भटक जाएगी उसे तो कृष्ण से ही लग सकता था नाच उसके रोए रोए में समाया था बुद्ध उस नाच को मुक्त नहीं कर सकते थे बुद्ध की व्यवस्था में नाच की सुविधा नहीं वो उनके लिए है जो नाच छोड़ने में रस रखते वो उनके लिए है जो गति छोड़ने में रस लगते मीरा को नजम थी बात बुद्ध की कोई बांसुरी ही नहीं बुद्ध के पास नाचने में बात बेमौजू होती बुद्ध की मूर्ति के पास नाचोगे तो तुम्हें भी अजीब सा लगेगा असंगत लगेगा ये मूर्ति नाचने के लिए नहीं इस मूर्ति के पास तो चुप हो बैठ जाना है इसके पास तो पत्थर हो जाना है इसके पास तो ऐसे अकम्प हो जाना है कि पता ही ना चले कि तुम आदमी हो कि संगमरमर तो ही तुम बुद्ध के रास्ते पे जा सकोगे अगर नाचने की थोड़ी भी भावदशा हो तो कृष्ण को देखना फिर वहाँ मोर मुकुट वाले कृष्ण से कुछ बात बन सकती वो आदमी इसीलिए उनकी बाँसुरी फिर तुम्हारे भीतर छिपे नाच को मुक्त कर देगी और मुक्ति का कोई अर्थ नहीं होता मुक्ति का यही अर्थ होता है तुम्हारे भीतर जो छिपा है वो प्रकट हो जाए खिल जाए अगर तुम्हें कमल अपने भीतर छिपाए हो तो वो खिल जाए हजार हजार पकड़ियों में उसकी सुगंध लुट जाए हवाओं में अगर तुम नाच छिपाए हो तो नाच प्रकट हो जाए अगर कोई गीत अन पड़ा है तो गा दिया जाए अगर कोई मौन सधने को बैठा है तो सध जाए तुम्हारी जो नियति है वो पूरी पूरी उपलब्ध हो जाए हर आदमी की अलग अलग नियति है हर आदमी का अलग अलग ढंग है हर आदमी अनूठा है बेजोड़ है इसलिए तुम्हें अपना तालमेल किस से बैठ सकता है किस गुरु से किस सास्ता से किसका अनुशासन तुम्हें मौजूद आता है और अगर तुम इसमें जरा भी भूल चूक की तो बड़ी उलझन में पड़ जाओगे तुम्हें खिचड़ी बन जाओगे तुम्हारे भीतर बहुत सी चीजें होंगी लेकिन सब खंड खंड होंगी और तुम्हारे भीतर एक प्रतिमा निर्मित ना हो पाएगी तुम थोड़ा सोचो बुद्ध की गर्दन हो कृष्ण के पैर हो, महावीर का हृदय हो जीसा के हाथ हो, मोहम्मद की वाणी हो सब गड़बड़ हो जाएगा, तुम पागल हो जाओगे एकदम पागल हो जाओगे तो मुक्त तो ना हो पाओगे विक्षिप्त हो जाओगे इसलिए दुनिया के सारे धर्मों ने एक बात पर जोर दिया है कि अगर ये बात ठीक लगती है तो बस पूरा समर्पण चाहिए ठीक नहीं लगती है कहीं और खोज लो असली सवाल पूरा समर्पण है जहां भी जाओ पूरा समर्पण कर दो मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं हम तो सभी गुरुओं के पास जाते सभी गुरु समान है बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हैं वो कि जो आप कहते हैं वही तो वो भी कहते हैं ना वो मुझे समझते हैं ना वो किसी और को समझते हैं कुछ उन्होंने भी समझा ही नहीं ये तो अंतिम बात है मंजिल पर सभी गुरु एक है मार्गों पर एक नहीं है और जिसको चलना है उसको मंजिल के सवाल नहीं है मार्ग का सवाल है अंत में पहुंच के एक है कृष्ण की बांसुरी का गीत भी वहीं पहुंचा देगा जहां बुद्ध का मौन पहुँचाता है लेकिन ये मंजिल की बात है तुम वहां नहीं हो भूल के वहां अपने को समझ मत लेना जहां नहीं हो वहां समझने से कुछ लाभ नहीं जहां हो तुम जहां खड़े हो वहां से रास्ता चाहिए मंजिल नहीं वहां तो अल्लाह है अलग है राम अलग है हाँ मंजिल पर जो पहुँच गए हैं वहाँ सब एक लेकिन वहाँ कोई भजन थोड़ी कर रहा है अल्लाह ईश्वर तेरे नाम मंजिल पे तो सब खो गया वहाँ अल्लाह भी खो गए राम भी खो गए जब अल्लाह ही मिल गया राम ही मिल गया तो फिर ना राम बचे ना अल्लाह बचे वहाँ तो सब शास्त्र खो जाते लेकिन वो उपलब्धि की बात है तालमेल तुम बिठाना मत मेरी तो दृष्टि यही है कि तुम भरपूर जियो तुम ऐसे जियो जैसे बाढ़ आई नदी होती तुम जीवन को इसकी त्वरा में जियो तुम ऐसे जियो जैसे किसी ने मसाल को दोनों तरफ से जलाया हो तुम जीने में कंजूसी मत करो मैं तुमसे त्याग को नहीं कहता मैं तुमसे कहता हूं तुम भोग में इतने गहरे उतरो कि भोग का अनुभव ही त्याग बन जाए तेन तक तेन बुझी था तुम ऐसा भोगो कि तुम जान लो कि भोग व्यर्थ और भोग छोड़ना ना पड़े तुम्हारा ज्ञान ही भोग का छूटना हो जाए तुम जीवन से भागो मत भगोड़े मत बनो तुम जीवन में जम के खड़े हो जाओ ताकि जीवन से आंखें मिल जाएं और तुम जीवन को पूरी तरह देख लो कि यह सपना है फिर सपने को छोड़ना थोड़ी पड़ता है सपना तो छूट ही गया जो व्यर्थ दिखाई पड़ते ही कि व्यर्थ है गया छोड़ने का अगर फिर भी सवाल रहे तो समझना अभी व्यर्थता दिखाई नहीं पड़ी अभी थोड़ी सार्थकता दिखाई पड़ती इसलिए छोड़ने का सवाल है सार्थक को छोड़ना पड़ता है व्यर्थ छूट जाता है तो मैं तुमसे कहता हूं जीवन को उसकी परिपूर्णता में जानो तुम बहुत बार अनेक लोगों के प्रभाव में आ गए हो और कच्चे ही जीवन को छोड़ के भाग गए हो यह कोई पहला मौका नहीं है क्योंकि जमीन पे तुम नए नहीं हो बड़े प्राचीन बहुत बार बहुत बुद्धों के प्रभाव में तुम आ गए जो बुद्ध को घटा था वो तो परिपूर्ण जीवन से घटा था ये थोड़ा समझो बुद्ध तो सम्राट थे सुंदरतम स्त्रियाँ उनके पास थीं और अगर उतनी सुंदर स्त्रियों के बीच उन्हें दिखाई पड़ गया कि सौंदर्य सब सपना है तो कुछ आश्चर्य नहीं अब एक भिकारी है जिसने स्त्रियों को केवल दूर से देखा जिससे कोई स्त्री उपलब्ध नहीं हुई या उपलब्ध भी हुई हो तो एक साधारण सी स्त्री उपलब्ध हुई है जिसमें स्त्री होना नाम मात्र को है जिससे उसके सपने नहीं भरे न हृदय भरा न प्राण तृप्त हुए न भोग गहरा गया आकांक्षा घूमती रही भटकती रही सब तरफ हजार हजार चेहरे आकांक्षा में उभरते रहे सपनों में जगते रहे अब ये बुद्ध की बातें सुन ले ये आदमी तो बुद्ध प्रभावी है इसमें कोई शख्स सुबह नहीं उस ज्ञान की अवस्था में आदमी में एक जादू हो जाता है वो जिसकी तरफ देख ले वही खींचा चला आता है वो जिसको छू दे उसी के भीतर एक नया आयाम खुल जाता है तुमने बुद्ध को सुन लिया और बुद्ध ने कहा कि सब व्यर्थ है बुद्ध ये जान के कह रहे हैं धन उन्होंने जाना है कि व्यर्थ है तुमने केवल धन की कामना की है जाना माना नहीं कि व्यर्थ जानने के लिए तो होना पहले चाहिए वो है ही नहीं तुम्हारे पास भिक्षा पात्र लिए खड़े हो सम्राट थे बुद्ध वो छोड़ के रास्ते पे आ गए तुम रास्ते पर ही थे और तुमने बुद्ध की वाणी सुन ली और तुम प्रभावित हो गए तुम मुश्किल में पड़ोगे क्योंकि तुम्हारा त्याग बुद्ध का त्याग नहीं हो सकता तुम्हारे त्याग में भोग छिपा ही रहेगा तब क्या होगा तब यह होगा कि तुम त्याग भी करोगे और सोचोगे त्याग के बाद स्वर्ग मिलने वाला है स्वर्ग में भोगेंगे अफसराए महल तुम्हारे ऋषि मुनि यही कर रहे हैं इंद्र अगर उनसे डर जाता है तो अकारण नहीं क्योंकि वो मुक्त होने की इच्छा नहीं रखे हुए हैं वो इंद्र के सिंहासन पर बैठने की इच्छा लिए इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है पुराणों में वो तो प्रतीक है वो ये बता रहा है कि ऋषि मुनि वस्तुतः ऋषि मुनि नहीं है वो भी आकांक्षा कर रहे हैं स्वर्ग में सिंहासन की और जहां आकांक्षा है वहां प्रतिस्पर्धा है और जो पहले से सिंहासन पर बैठा है वो जरूर घबराएगा अब तुम तो अगर राष्ट्रपति होना चाहो तो राष्ट्रपति घबराएगा ये आने लगे सज्जन डरो अब तुम तो अगर अपसराओं की कामना करने लगे को को भोगना है तो इंद्र घबराएगा उसकी उर्वशी छीनने की चिंता में तुम लगे हो? वो तुम्हें डम आएगा, डिगाएगा आएगा पुराण की कथाएं अर्थपूर्ण है वो इतना ही कह रही कि ऋषि अभिरिषि नहीं अन्यथा इंद्र को क्या प्रतिस्पर्धा उससे होती है ये मुक्त होना ही नहीं चाहता था ये तो त्याग का सौदा कर रहा है ये जो संसार में नहीं पा सका संसार छोड़ के पाने की कोशिश कर रहा है पर इसकी आकांक्षा तो वही की वही है वासना बिना पके नहीं मरती और जब पक के मरती है तभी मरती है फिर पीछे दाग भी नहीं छोड़ जाती तब तुम ऐसे निर्दोष निकलते हो ऐसे ताजे जैसे सुबह सुबह अभी अभी खिला हुआ फूल हो तो मैं तुमसे कहता हूं भागना मत जीवन को जानना है जीना है मैं कोई चारवाकवादी नहीं हूं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जीवन के पार कुछ भी नहीं है मैं कह रहा हूं जीवन के पार कुछ है लेकिन जीवन तो पार करो पहले और जीवन के पार जो है वो तभी दिखाई पड़ेगा जब जीवन से पार हो जाओ आधे से भाग गए सीमा तक न पहुंचे और भाग गए तो तुम जीवन में ही भटकते रहोगे सीमा के पार ही अतिक्रमण संभव है तो मेरी दृष्टि भोग के माध्यम से त्याग तक जाने की और दूसरा कोई माध्यम इतना कारगर नहीं इसलिए बुद्ध तो होते हैं लेकिन कितने लोग उनके पीछे बुद्धत्व तो को उपलब्ध हो पाते हैं ना के बराबर क्योंकि दिशाएं बड़ी भिन्न भिन्न है बुद्ध तो महल छोड़ के भिकारी होते हैं और दूसरा आदमी भिकारी था बुद्ध के पीछे हो लेता है उन दोनों के अनुभव अलग हैं बुद्ध के त्याग में तो भोग का अनुभव छिपा है भिखारी के त्याग में कुछ भी नहीं भिक्षा पात्र छोड़ रहा उसके पास कुछ त्यागने को था भी नहीं उसका त्याग धोखा है तो मैं तुमसे अतिरेक में जीने को कहता हूं जीवन है जब तक उसे पूरा पूरा जी लो जी के ही तुम उससे मुक्त हो जाओगे तर्क के मैं ही इसे समझना से इतनी पी है कि पी नहीं जाती तर्क के मैं ही इसे समझना से ऐर्म गुरु इसको तू शराब का त्याग ही समझ इतनी पी है कि पी नहीं जाती अब इतनी पीली है कि अब पीने का कोई उपाय ना रहा जीवन को इतना पी डालो कि पीने का फिर कोई उपाय ही न रह जाए पी कर ही तो मुक्त हो लेकिन अगर तुम्हें बुद्ध की बात ठीक जमती हो तो मजे से उस मार्ग पर चले जाओ लेकिन ध्यान रखना अपना कि क्या तुम्हारे पास बुद्ध जैसा जीवन का अनुभव है भोग का ऐसा गहन अनुभव है तुम्हें पता है बुद्ध के जीवन की कहानी ज्योतिषियों ने कहा कि ये छोड़ के सन्यासी हो जाएगा तो बाप चिंतित हुआ सुदुदन ने बड़े बड़े ज्ञानियों से सलाह ली कि क्या करें निश्चित ही वो ज्ञानी भगोड़े होंगे शास्त्रों में ये कहा नहीं है, ये मेरी दृष्टि है वो ज्ञानी भगोड़े होंगे क्योंकि अक्सर ज्ञानी भगोड़े होते त्यागी महात्माओं को बुला लिया होगा उनसे पूछा वो कोई सम्राट न थे जिन्होंने संसार जान के छोड़ा था उन्होंने जीवन को बेबसी में छोड़ा होगा असहाय अवस्था में छोड़ा होगा पा नहीं सके इसलिए छोड़ा होगा अंगूर खट्टे थे पहुंच नहीं सके इसलिए पहुंच जाते तो उन्होंने भी बड़ी चेष्टा की थी उन्होंने सलाह दी कि आप ऐसा करो सब भोगों का इंतजाम कर दो में डूब जाएगा सन्यासी अपने आप ना होगा इससे मैं कहता हूं कि वो त्यागी रहे होंगे अगर बुद्ध के बाप ने मुझसे पूछा होता तो मैं कहता कि भोग से इसको दूर रखो स्त्रियों को पास मत आने दो हां फिल्म दिखानी हो दिखा दो पर्दे पे दिखाई पड़े छू न सके स्त्री को क्योंकि पर्दे से सपना नहीं मिटता बनता है स्त्री को पास मत आने देना इसको सुख सुविधा में मत डालो गिट्टियां टोड़वाओ सड़क पिटवाओ मेहनत मजदूरी करवाओ इसको महल में मत टिकने दो, इसकी महल की आकांक्षा कभी ना मरेगी क्योंकि जिसको जाना नहीं उसकी आकांक्षा होती है मरती नहीं ये कभी सन्यासी ना होगा लेकिन त्यागी महात्माओं ने कहा उन्होंने विचारों ने अपने अनुभव से कहा जो उन्हें नहीं मिला था उन्होंने सोचा अगर हमको मिलता सुंदर स्त्रियां मिलती महल मिलते तो हम सन्यासी होते उनका तर्क साफ है सन्यासी वो इसलिए हुए कि न सुंदर स्त्रियाँ मिली न महल मिले वही इसके लिए भी जमा दो ये भटक जाएगा उसी में ये अपना अनुभव वो बता रहे हैं कि हम भी भटक जाएं अगर इंजाम अभी कोई करते दे भीतर तो वही चाह रही होगी मुझे पता नहीं कौन लोग थे वो उनके नाम का भी कोई उल्लेख नहीं लेकिन बात जाहिर है कि वो आदमी बीच से भाग गए होंगे जीवन का अनुभव न रहा होगा बुद्ध के बाप ने उनकी मान ली लड़का खोया बना दिए महल चार हर मौसम के लिए अलग जितनी राज्य में सुंदर युवतियां थी सब इकट्ठी कर दी बुद्ध लड़कियों के बीच ही बड़े हुए लेकिन ऊब गए सुंदरतम स्त्रियां उनके पास थी उनने सारे सपने तोड़ दी सुंदरतम स्त्री भी तुम्हारे पास हो दो दिन से ज्यादा थोड़ी सुंदर मालूम पड़ती दो दिन के बाद सब स्त्रियां साधारण हो जाती स्त्री का सौंदर्य बस सकता है अगर तुम्हें दूर रखा जाए वो कामना में है अनुभव में नहीं कितनी ही सुंदर स्त्री हो क्या करोगे दो दिन के बाद साधारण हो जाती कोई पति अपनी पत्नी को देखता है कितनी ही सुंदर हो और कभी कभी हैरान भी होता है कि दूसरे क्यों रास्ते पर रुक रुक के मेरी स्त्री को देखने लगते हैं, क्योंकि उसे तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता है दूसरों को दिखाई पड़ता है दूसरे की पत्नी सदा ही सुंदर मालूम पड़ती है और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि तुम्हारी सुंदर पत्नी तुम्हें सुंदर नहीं मालूम पड़ती घर की नौकरानी साधारण तुम्हें सुंदर मालूम पड़ने लगती है क्योंकि उसमें फासला है दूर रखो चीजें सुंदर रहतीं, दूर के ढोल सुहावने पास आते ही सपने टूट जाते यथार्थ खुल जाता बुद्ध ने उन सारी सुंदर स्त्रियों को देख के ऊप गए परेशान हो गए भागने का मन होने लगा एक रात उठे तो देखा सारी सुंदर स्त्रियां उनके आसपास पास पड़ी किसी के मुंह से लार बह रही किसी की आंख में कीचड़ जमा है किसी का मुँह खुला है घर राटा निकल रहा है एकदम भागे वहां से क्योंकि इनके पीछे में दीवाना हुआ कोई भी ऋषि मुनि हो जाए ऐसी अवस्था में धन था स्त्रियाँ थी बेहोरा था उब गए दिखाई पड़ गया इसमें कुछ भी नहीं है एक बात साफ हो गई कि रोज मौत करीब आ रही और ये सब व्यर्थ सत्य को खोजना जरूरी अमृत को खोजना जरूरी है तो बुद्ध तो इस कारण सन्यासी हुए वो तो मेरे ही सन्यासी लेकिन बुद्ध से प्रभावित होकर जो सन्यासी हुए वो मेरे सन्यासी नहीं उन्होंने बुद्ध की रौनक देखी चमक देखी प्रतिभा देखी बुद्ध की शांति देखी ईर्ष्या जगी लोभ जगा मन में उनके भी हुआ ऐसे ही सांथम भी हो जाएं लेकिन उन्हें पता नहीं इस शांति के पीछे बड़ा गहरा अनुभव है भोग का एक बड़ा रेगिस्तान पार करके आए हैं वो एक बड़ा अनुभव का विस्तार है पीछे और तुम जल्दबाजी नहीं कर सकते तुम अगर तुम ठीक समझो तो जो मैं तुमसे कह रहा हूं वो वही है जो बुद्ध के जीवन का सार है मैं तुमसे वो नहीं कह रहा हूँ जो बुद्ध कहते मैं तुमसे वो कह रहा हूँ जो बुद्ध हैं इसलिए मैं कहता हूँ भागो मत जहां हो जो क्षण मिला है उसे इतनी तरह से भोग लो कि तुम उसके आर पार देखने में समर्थ हो जाओ जीवन पारदर्शी हो जाए बस वहीं से सन्यास की सुवास उठनी शुरू होती और तब भागने की भी कोई जरूरत नहीं है रविन्द्रनाथ का एक गीत है जिसमें बुद्ध वापस लौटते हैं और यशोधरा उनसे पूछती है कि मैं सिर्फ एक ही सवाल तुमसे पूछने को रुकी बारह वर्ष तुम्हारी प्रतीक्षा की है बस एक सवाल के लिए कि तुमने जो जंगल में भाग के पाया क्या तुम अब कह सकते हो कि यहीं रहते तो नहीं मिल सकता था अब तो तुम्हें मिल गया है अब मुझ एक ही सवाल तुमसे पूछना है कि जो तुमने वहाँ पाया क्या वो यहीं नहीं मिल सकता था और रविन्द्रनाथ ने कविता में बुद्ध को मौन रखाया कुछ कहलवाया नहीं कहीं भी क्या बात तो ठीक ही या कह रही वो यहाँ भी मिल सकता था सत्य सब, सब जगह समझ चाहिए और समझ अनुभव का सार है इसलिए मैं तुम्हें अनुभव से तोड़ना नहीं चाहता चाहता हूँ कि तुम जितने जल्दी अनुभव में उतर जाओ जितने गहरे उतर जाओ उतने ही जल्दी अतिक्रमण का क्षण करीब आ जाए सन्यास बहुत पास है संसार का अनुभव तुम्हारा पूरा होना चाहिए सन्यास संसार के विपरीत नहीं है सन्यास संसार के पार है विपरीत नहीं आगे जहां संसार समाप्त होता है जहां संसार का मिल का पत्थर आता है जहां लिखा है यहां समाप्त होती सीमा वहीं संन्यास शुरू होता है लेकिन संसार पूरा करना ही होगा अगर अभी पूरा न करोगे फिर लौट के आओगे बुद्ध को भी शायद तुमने सुना हो 2500 साल हो गए तुम 25 बार लौट चुके तुम मुझे भी सुन रहे हो अगर मेरी बात तुमने न गुनी तुम फिर फिर लौट के आओगे परमात्मा तुम्हें वापस इस स्कूल में भेजता ही रहेगा जब तक तुम उत्तीर्ण ही ना हो जाओ इसलिए मैं कहता हूँ जल्दी करो भागने की नहीं भोगने की जागने की अनुभव को निरीक्षण करने की अगर ठीक से अनुभव किया जाए तो किसी अनुभव को दोहराने की जरूरत नहीं एक ही बार अगर पूरे मन से जाग के कोई अनुभव कर लिया जाए तो मुझसे मुक्त हो जाओगे क्योंकि फिर पुनरुक्ति तो वही वही है आखिरी प्रश्न बुद्ध ने स्त्रियों को सन्यास देने से टालना चाहा शंकर भी स्त्रियों को सन्यास देने के पक्ष में नहीं थे सन्यास जीवन का स्त्रियों से ऐसी क्या विपरीतता है क्या स्त्रियों से उसका कोई तालमेल नहीं है या कम है क्या उन्हें सन्यास लेने की जरूरत पुरुषों की अपेक्षा कम है पुरुष और स्त्री का मार्ग मूलतः अलग अलग है पुरुष का मार्ग ध्यान का है स्त्री का मार्ग प्रेम का पुरुष का मार्ग ज्ञान का है स्त्री का मार्ग भक्ति का उन दोनों की जीवन चित्त दशा बड़ी भिन्न है बड़ी विपरीत है पुरुष को प्रेम लगता है बंधन स्त्री को प्रेम लगती है मुक्ति इसलिए पुरुष प्रेम भी करता है तो भी भागा भागा डरा डरा कि कहीं बंध ना जाए और स्त्री जब प्रेम करती है तो पूरा का पूरा बंध जाना चाहती क्योंकि बंधन में ही उसने मुक्ति जानी तो पुरुष की भाषा जो है वो कैसे छुटकारा हो कैसे संसार से मुक्ति मिले और स्त्री की जो खोज है वह कैसे वो डूब जाए पूरी पूरी कुछ भी पीछे ना बचे तो सन्यास मूलतः पुरुषगत है इसलिए बुद्ध भी झिझके स्त्रियां प्रभाव में आ गईं स्त्रियां जल्दी प्रभाव में आती क्योंकि उनके पास ज़्यादा संवेदनशील हृदय है वो मांगने लगीं कि हमें भी संन्यास दो तो। बुद्ध डरे महावीर ने तुमसे साफ कहा कि देवी दूं तो भी तुम्हारी मुक्ति इस जन्म में नहीं होगी जब तक तुम पुरुष न हो जाओ पुरुष पर्याय से ही मुक्ति होगी कारण साफ है महावीर का मार्ग भक्ति का नहीं है और बुद्ध का मार्ग भी भक्ति का नहीं है इसलिए अड़चन है इस स्त्री के लिए उनके मार्ग पर कोई सुविधा नहीं है और स्त्री जब भी मुक्ति को उपलब्ध हुई है तो वो मीरा की तरह नाच के प्रेम में परिपूर्ण डूब के मुक्त हुई है संसार से भाग के नहीं संबंध से छूट के नहीं संबंध में पूरी तरह डूब के वो इतनी डूब गई कि मिट गई मिटने के दो उपाय या तो तुम भीतर की तरफ जाओ अपने केंद्र की तरफ जाओ और उस जगह पहुंच जाओ जहां तुम ही बचे जहां तुम ही बचे और कोई ना बचा वहां तुम भी मिट जाओगे क्योंकि मैं के बचने के लिए तू की जरूरत है तू के बिना मैं नहीं बच सकता अगर तू बिल्कुल छूट गया यही सन्यास है बुद्ध का महावीर का मेरा नहीं बुद्ध महावीर का यही सन्यास है कि अगर तू बिल्कुल मिट जाए तुम्हारे चित्र से तो मैं अपने आप गिर जाएगा क्योंकि वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं तू के बिना मैं का कोई अर्थ नहीं रह जाता मैं गिर जाएगा तुम शून्य को उपलब्ध हो जाओगे स्त्री का मार्ग दूसरा है वो कहती मैं को इतना गिराओ कि तू ही बचे प्रेमी ही बचे प्रीतम ही बचे और जब मैं बिल्कुल गिर जाएगा और तू ही बचेगा तो तू भी मिट जाएगा क्योंकि तू भी अकेला नहीं बच सकता मंजिल पर तो दोनों पहुंच जाते हैं शून्य की या पूर्ण की मगर राह अलग है स्त्री मैं को खो के पहुंचती पुरुष तू को खो के पहुंचता है पहुंचते दोनों वहां में जहाँ न मैं बचता न तू बचता है जिसने दिल को खोया उसी को कुछ मिला फायदा देखा इसी नुकसान में ये स्त्री की बात है जिसने दिल को खोया उसी को कुछ मिला फायदा देखा इसी नुकसान में इसलिए बुद्ध महावीर संकित थे संदिग्ध थे स्त्री को लाना और उनका डर स्वाभाविक था क्योंकि स्त्री आई की प्रेम आया और प्रेम आया कि उनके पुरुष भिक्षु मुश्किल में पड़े वो डर उनका स्वाभाविक था वो डर ये था कि अगर स्त्री को मार्ग मिला और स्त्री संघ में सम्मिलित हुई तो वो जो पुरुष भिक्षु है वो आज नहीं कल स्त्री के प्रेम के जाल में गिरने शुरू हो जाएंगे और वही हुआ भी बुद्ध ने कहा था कि अगर स्त्रियों को मैं दीक्षा न देखता तो 5000 साल मेरा धर्म चलता अब पाँच चार साल चलेगा 500 साल भी मुश्किल से चला चलना कहना ठीक नहीं है लंगड़ाया घिसटा और जल्दी ही पुरुष अपने ध्यान को भूल गए पुरुष को उसके ध्यान से डिगाना आसान है स्त्री को उसके प्रेम से डिगाना मुश्किल अगर तुम मुझसे पूछते हो तो मैं ये कहता हूँ कि बुद्ध और महावीर ने यह स्वीकार कर लिया कि स्त्री बलशाली है पुरुष कमजोर है अगर स्त्री को दिया मार्ग अंदर आने का तो उन्हें अपने पुरुष सन्यासियों पर भरोसा नहीं वो खो जाएंगे स्त्री का प्रेम प्रगाढ़ है वो डुबा लेगी उनको उनका ध्यान व्यान ज़्यादा देर न चलेगा जल्दी उनके ध्यान में प्रेम की तरंगें उठने लगेंगी स्त्री बलशाली है होना भी चाहिए वो प्रकृति के ज्यादा अनुकूल है पुरुष जरा दूर निकल गया है प्रकृति से अपने अहंकार में स्त्री अपने प्रेम में अभी भी पास है इसलिए स्त्री को हम प्रकृति कहते हैं पुरुष को पुरुष स्त्री को प्रकृति प्रकृति का डर था महावीर और बुद्ध दोनों को उनके सन्यासियों का डवाडोल हो जाना निश्चित था लेकिन मैं भयभीत नहीं हूं क्योंकि मैं कहता हूं स्त्रियां प्रेम के मार्ग से जाएं और जिनका ध्यान डगमगा जाए अच्छा ही है कि डगमगा जाए क्योंकि तो ऐसा ध्यान भी दो कौड़ी का जो डगमगा जाता हो वो डगमगा ही जाए वही अच्छा जब डूबना ही है तो नौका में क्या डूबना नदी में ही डूब जाना मैं मानता हूँ कि प्रेम स्त्री का तुम्हें घेरे और तुम्हारा ध्यान न डगमगाए तो कसौटी पे उतरा सही और जो प्रेम से न डगमगाए ध्यान ध्यान वही समाधि तक ले जाएगा जो प्रेम से डगमगा जाए उसे अभी समाधि वगैरह तक जाने का उपाय नहीं वो भाग आया होगा प्रेम से बच के प्रेम की पीड़ा से बच के प्रेम से डर के भाग आया होगा इसलिए मेरे लिए कोई अड़चन नहीं मैंने पहला संन्यास स्त्री को ही दिया महावीर और बुद्ध को कहने को कि सुनो तुम घबराते थे हम पुरुष को पीछे देंगे पुरुष ध्यान करे, स्त्री प्रेम करे क्या अड़चन है स्त्री तुम्हारे पास प्रेम का पूरा माहौल बना दे वातावरण बना दे तो भी तुम्हारे ध्यान की लौ अड रह सकती है कोई प्रयोजन नहीं है कपने का सच तो यह है जब प्रेम की हवा तुम्हारे चारों तरफ हो तो ध्यान और गहरा हो जाना चाहिए लेकिन अगर तुम अध कचरे भागाए संसार से तो डगमगाओगे पर के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं उनको मैं कहता हूं तुम वापस जाओ प्रेम को मैं कसौटी बनाता हूं ध्यान की और ध्यान को मैं कसौटी बनाता हूं प्रेम की पुरुष अगर ध्यान में हो तो स्त्री कितना ही प्रेम करे पुरुष डगमगाएगा नहीं उसके निष्कम्प ध्यान से ही करुणा उतरेगी स्त्री की तरफ वासना नहीं और वही करुणा तृप्त करती है वासना किसी स्त्री को कभी तृप्त नहीं करती इसलिए तो कितना ही वासना मिल जाए स्त्री बेचैन बनी रहती है कुछ खोया खोया लगता है मेरा जानना है कि स्त्री को जब तक परमात्मा ही प्रेमी की तरह न मिले तब तक तृप्ति नहीं होती और जब तुम किसी ध्यानी व्यक्ति के प्रेम में पड़ जाओ तो परमात्मा मिल गया तो ध्यान प्रेम को बढ़ाएगा क्योंकि ध्यान तुम्हारे प्रेमी को दिव्य बना देता है और प्रेम ध्यान को बढ़ाएगा क्योंकि प्रेम तुम्हारे चारों तरफ एक परिवेश निर्मित करता है उस परिवेश में ही ध्यान का अंकुरण हो सकता है इसलिए मैं ध्यान और प्रेम में कोई विरोध नहीं देखता ध्यान और प्रेम में एक गहरा समन्वय देखता हूं होना ही चाहिए जब स्त्री और पुरुष में इतना गहरा संबंध है तो ध्यान और प्रेम में भी इतना ही गहरा संबंध होना चाहिए और जब स्त्री और पुरुष से मिलकर एक जीवन पैदा होता है एक बच्चा पैदा होता है तो मेरी समझ है कि ध्यान और प्रेम के मिलने से ही पुनर्जीवन उपलब्ध होता है तुम्हारा नव जन्म होता है आज नहीं